अध्याय दो कौन बुरे कर्मों के खाते को मिटा सकता है कुछ दिन बाद प्रभु यीशु फिर कफर नहुम शहर में आए तब यह समाचार फैल गया कि वह घर में हैं। उनके घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि दरवाजे के सामने भी जगह नहीं रही जब प्रभु यीशु उन्हें परमात्मा का संदेश सुना रहे थे तब उस समय चार लोग एक लकवा मारे बीमार को चटाई पर उठाकर प्रभु यीशु के पास लाए परंतु जब लोगों की भीड़ के कारण उस बीमार को अंदर लाने का कोई उपाय न सूझा तो वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कच्ची छत में छेद करके बीमार व्यक्ति को चटाई के साथ प्रभु यीशु के सामने नीचे उतार दिया प्रभु यीशु ने उसकी और उसके दोस्तों की आस्था देखी तो वह लकवा मारे बीमार से बोले मेरे पुत्र तुम्हारे बुरे कर्मों के खाते को मिटा दिया गया है वह कुछ धर्म गुरु बैठे हुए थे और वे मन में सोचने लगे यह मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है यह तो परमात्मा का अपमान करता है परमात्मा के अलावा और कौन है जो बुरे कर्मों के खाते को मिटा सकता है उसी समय प्रभु येसु जान गए कि वे क्या सोच रहे हैं और उनसे बोले तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे लिए लकवा मारे व्यक्ति से क्या कहना ज्यादा आसान है तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता मिट गया या उठो अपनी चटाई उठाओ और चलो फिरो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझ जाओ कि तेजस्वी मानव पुत्र को पृथ्वी पर बुरे कर्मों के खाते को मिटाने का भी अधिकार है तब उन्होंने बीमार से कहा मैं तुमसे कहता हूं उठो अपनी चटाई उठाओ और अपने घर जाओ वह उठा और तुरंत अपनी चटाई उठाकर उन सब के देखते देखते वहां से चला गया इस पर सब हैरान रह गए और परमात्मा का गुणगान करते हुए कहने लगे ऐसा हमने कभी नहीं देखा प्रभु येशु पापियों के डॉक्टर हैं प्रभु येशु फिर बाहर निकलकर झील के किनारे गए बहुत लोग उनके पास आने लगे और प्रभु ने उन्हें प्रवचन दिया रास्ते में प्रभु येशु ने हल्फियस के पुत्र लेवी को जो टैक्स लेने वाला था टैक्स चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा आओ मेरे शिष्य बनो लेवी खड़ा हो गया और प्रभु येश के साथ चल पड़ा गुरु येशु और उनके शिष्यों को लेवी ने अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया जब वे भोजन करने बैठे तब अनेक टैक्स लेने वाले और पापी लोग भी भोजन में शामिल थे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग प्रभु येशु के शिष्य बन गए थे जब कुछ यहूदी धर्म गुरुओं और फरीसी धार्मिक पंथ के लोगों ने गुरु येशु को पापियों और टैक्स लेने वालों के साथ भोजन करते देखा तो गुरु यशु के शिष्यों से बोले तुम्हारे गुरु टैक्स लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हैं प्रभु येसु ने उनकी बात सुनकर कहा स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती पर बीमारों को होती है मैं नेक लोगों को नहीं परंतु पापियों को अपना शिष्य बनाने के लिए आया हूं उपवास रखने का सही समय कौन सा है एक समय समर्पण स्नान दाता योहन के शिष्य और फरीसी के शिष्य उपवास कर रहे थे कुछ लोगों ने आकर प्रभु यीशु से पूछा योहन के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास कर रहे हैं फिर आपके शिष्य क्यों नहीं करते प्रभु यीशु ने उनसे कहा जब मेहमान दुह्ले के साथ शादी में होते हैं तो वे उपवास के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जब तक दूल्हा साथ है उपवास नहीं होता पर समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा तब उस दिन वे उपवास करेंगे कोई भी नए कपड़े का टुकड़ा पुराने कपड़े में नहीं लगाता यदि लगाए तो नया टुकड़ा पुराने कपड़े को फाड़ देगा और पुराना कपड़ा पहले से भी अधिक फट जाएगा इसी प्रकार नए अंगूर रस को कोई पुरानी सख्त मशकों में नहीं रखता है यदि वह इसे रखेगा तो नया अंगूर रस झाग के साथ उफनता जाएगा और पुरानी सख्त मशकों को फाड़ देगा और अंगूर रस बाहर निकल जाएगा और मशकें किसी काम की नहीं रहेंगी नए अंगूर रस को नई नर्म और लचीली मशकों में रखा जाना चाहिए धार्मिक नियमों के प्रति प्रभु यीशु का नजरिया एक आराम दिवस के मौके पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ खेतों में से होकर जा रहे थे उनके शिष्य चलते चलते अनाज के दाने तोड़ने लगे कुछ फरीसियों ने प्रभु यीशु से पूछा आपके शिष्य आराम दिवस पर अनाज की बालें क्यों तोड़ रहे हैं आराम दिवस पर ऐसा करना मोशे के नियम और शिक्षा के विरुद्ध है प्रभु यशु ने उनसे कहा, क्या तुमने परमात्मा ग्रंथ में में नहीं पढ़ा कि राजा राजा दाविद और और उसके साथियों को जब भूख लगी और वे भोजन की तलाश में थे, तब राजा दाविद ने क्या किया था राजा दाविद महापुरोहित अभ्यातार के समय में परमात्मा के पवित्र स्थान के आंगन में गया फिर राजा दाविद और उनके साथियों को परमात्मा को अर्पित भेंट की रोटियां दी गईं, उन्होंने वे रोटियां खाई जो पुरोहित के अलावा किसी और को खाने की मनाही थी तब प्रभु ये ने यह कहा आराम दिवस लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है ना कि लोग आराम दिवस की भलाई के लिए इसलिए तेजस्वी मानव पुत्र आराम दिवस का भी मालिक है